सांकर भाष्य प्रश्न एक मासादि में प्रजापति आदि दृष्टि निदम आदिदृष्टि यस्द विश्व सजापति संवत्सराक्ष स्वावयव मासे कृष्ण परिसमाप्यते जिसमें यह संपूर्ण जगत आश्रित है वह नामक प्रजापति ही अपने अवयव रूप मास में पूर्णतया बड़ी समाप्त हो जाता है मासो वै प्रजापतिस कृष्णपक्ष एव रही शुक्ल प्राण तस्मात ऋष शुक्ल इष्ट कुरीतर इतरस्म मास ही प्रजापति है उसका कृष्ण पक्ष ही रही है और शुक्लपक्ष प्राण है इसलिए ये प्राणोपासक ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नोपाशक दूसरे पक्ष में यज्ञ करते हैं मासो हैंसो वै प्रजापतिथोलक्षण एवं मिथुनात्मक तस्मात्म प्रजापतिरेको भागः कृष्णपक्षो रईरन्नम चंद्रमा अपरो भाग शुक्लपक्ष प्राण आदिता सर्वमेव यस् शुक्लपक्षात्णव पश्य प्राणदर्शिनेत ऋष कृष्णपक्षे पिष्ट याग कहते प्राणव्यतिरेकेण कृष्णपक्षस्तैर दृश्य है यस् इतरे तो प्राण न इतरस्मिन् कृष्णत्मानमे पश्यतरस्णपक्ष कुरवंते शुक्ले कुर्वंतोपि मास ही उपरयुक्त लक्षणों वाला मिथुनात्मक प्रजापति है उस मास स्वरूप प्रजापति का एक भाग कृष्ण पक्ष तो रई अन्न अथवा चंद्रमा है तथा दूसरा भाग शुक्ल पक्ष ही प्राण आदित्य अर्थात भोक्ता अग्नि है क्योंकि वे शुक्ल पक्ष स्वरूप प्राण को सर्वात्मक देखते हैं और उन्हें कृष्ण पक्ष भी प्राण से भिन्न दिखलाई नहीं देता इसलिए ये प्राणदर्शी ऋषि लोग कृष्ण पक्ष में भी उसे शुक्ल पक्ष रूप समझकर ही अपना इष्ट याग किया करते हैं तथा दूसरे ऋषि प्राण का दर्शन नहीं करते इसलिए वे सब को आदर्शनात्मक कृष्ण पक्ष रूप ही देखते हैं और शुक्ल पक्ष में अनुष्ठान करते हुए भी इतर यानी कृष्ण पक्ष में ही करते हैं दिन रात का प्रजापतिव अहोरात्रो वही प्रजापति तस् हरिव प्राणो रहि रात्रि वा एते प्रस्कंदी दिवा रत्या रुज्य ब्रह्मचर्य रत्या संयुज्य दिन रात भी प्रजापति है उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रई है जो लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री से संयुक्त होते हैं देव प्राण की ही हानि करते हैं और जो रात्रि के समय रति के लिए स्त्री से संयोग करते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है सोपी मासात्मा प्रजापति ही स्वाभव परिसमाप्यते, अहो अहोरात्रो वही प्रजापति ही पूर्ववत्व प्राणोत्ता रात्रि पुर्वत प्राण महारात्म वस्कंद निर्गमय शोषय स्वात्मनों विद्यापनये ये दिवाहनि रत्या दिवाहनी रतिया रूतया सह स्त्रियायुज मिथुन मैथुनम आचरती मूढ़ा यत एवं तस् इति प्रासंगिकः तस्तर्तव्य प्रतिषेध प्रासंगिकात्रुज्य रत्यात ब्रह्मचर्य तदि प्रशस्त भार्गमन कर्तव्य प्रासंगिको विधि प्रकृत सूच्य सोहरात्रात्मक प्रजापतिम व्यवस्थित वह मासात्मक प्रजापति भी अपने अवजव रूप दिन रात्रि में समाप्त हो जाता है पहले की तरह अहोरात्रि भी प्रजापति है उसका भी दिन ही प्राण भोक्ता यानी अग्नि है और पूर्वत रात्रि ही रई है वे लोग दिन रूप प्राण को ही छीण करते निकालते सुखाते अथवा अपने से पृथक करके नष्ट करते हैं कौन जो कि मूड़ होकर दिन के समय रति रति की कारण स्वरूपा स्त्री से संयुक्त होते हैं अर्थात मिथुन यानी मैथुन करते हैं क्योंकि ऐसी बात है इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए यह प्रासंगिक प्रतिशेष प्राप्त होता है तथा ऋतुकाल में जो रात्रि के समय रति से संयुक्त होते हैं वह तो ब्रह्मचर्य ही है अथा प्रशस्त होने के कारण ऋतुकाल में ही करना चाहिए ऐसी यह प्रासंगिक विधि है अब प्रकृत विषय अगले मंत्र से कहा जाता है वह अहोरात्रात्मक प्रजापति इस प्रकार क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर ब्रीही और आदि अन्य रूप से स्थित हुआ है अन्न का प्रजापतित्व एवं क्रमेण परिणम्य तत इस प्रकार क्रमशः परिणाम को प्राप्त होकर वह अन्नमये प्रजापति तथो हवई तद्रे तस् इति अन्न ही प्रजापति है उसी से वह विर्य होता है और उस वीर से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होता है अन्नम वै प्रजापति कथम ततस्त तत वै रेत नृबीज तत्जाण तस्ती सिखतादिमा लक्षणाह प्रजा प्रजाजंते अन्न ही प्रजापति है किस प्रकार सो हैं उस अन्न से ही प्रजा का कारण रूप रेत पुरुष का वीर्य उत्पन्न होता है और स्त्री की जोनी में सिंचे गए उस वीर्य से ही यह मनुष्य आदि रूप प्रजा उत्पन्न होती है यृष्टम कुतो ह वही प्रजा, प्रजा इति तदेव चंद्रादित मिथुनादि क्रमेढाहोरात्र नानाशिशिग्रे तो द्वार प्रजा प्रजाजंत निर्णीत एक बंधिन तु ने जो पूछा था कि यह संपूर्ण प्रजा कहाँ से उत्पन्न होती है सो चंद्रमा और आदित्य रूप मिथुन से लेकर अहोरात्र पर्यंत क्रम से अन्न रक्त एवं वीर के द्वारा ही यह सारी प्रजा उत्पन्न होती है ऐसा निर्णय हुआ प्रजापति व्रत का फल तद्ये हई तत्जापतिव्रत चरती ते मिथुनम उत्पादय ते में वैस ब्रह्मलोको यो ब्रह्मचर्य ये सुसत्यम प्रतिष्ठित इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे पुत्र रूप मिथुन को उत्पन्न करते हैं जिनमें की तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिनमें सत्य स्थित है उन्हें को यह ब्रह्म लोक प्राप्त होता है तत्व सति ये गृहस्था ह वैद्ति प्रसिद्धस्मरणार्थ निपात तत्जापते व्रतम् प्रजापति व्रतमृत भार्गमनम चरती तेसाम दृष्ट इदम् कुरानी तृष्टल की मिथुन पुत्र दुहित चोत्पादय अदृष्ट फलम इष्ट पुरातमे एस यस्ांद्रमशो ब्रह्मलोक पितृयाण लड़ो येषा तपस्नातक्रताचर्य ऋत अन्यत्र मैथुना सामचरण ब्रह्मचर्यम ये सुुच सत्यम अनृतम वर्जनम प्रतिष्ठित अभिचारितया वर्तते नित्यमेव ऐसी स्थिति होने के कारण जो गृहस्थ उस प्रजाप्रति व्रत प्रजाप्रति के व्रत का आचरण करते हैं यानी ऋतुकाल में स्त्री गमन करते हैं यहाँ ह और वई ये निपात प्रसिद्ध का स्मरण दिलाने के लिए है उन ऋतु काला भी गामियों को यह दृष्ट फल मिलता है क्या फल मिलता है वे मिथुन यानी पुत्र और कन्या उत्पन्न करते हैं इस दृष्ट फल के सिवा उन इष्टपुर और दत्त कर्मकर्ताओं को उनमें की स्नातक व्रता दी तप ऋतुकाल से अन्य समय स्त्री गमन न करना रूप ब्रह्मचर्य और असत्य त्याग रूप सत्य अभिव्य चरित रूप से प्रतिष्ठित है यह अदृश्य फल मिलता है जो कि चंद्रलोक में स्थित पितृयायन ऋप ब्रह्मलोक है यस्तु पुनरादितोपलक्षित उत्तरायण प्राणात्म भावो विरज शुद्धो न ब्रह्म चंद्र ब्रह्मलोक व्रजस्वलो वृद्धि छयादुक्त तेमच्य किंतु जो चंद्रलोक संबंधी ब्रह्मलोक के समान मलयुक्त और वृद्धि छयादि से युक्त नहीं है बल्कि सूर्य से उपलक्षित उत्तरायण संज्ञक विरज विशुद्ध प्राणात्मभाव है वह उन्हें प्राप्त होता है उन्हें प्राप्त होता है इस पर कहा जाता है उत्तर मार्गावलंबियों की गति तेसा मसो ब्रजो ब्रह्मलोको न ये सुजिष्यम जिम्म मनृतम न माजाम जिनमें कुटिलता अनृत और माया कपट नहीं है उन्हें यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है यहाँ गृहस्था अनेक विरुद्ध संव्यवहार प्रयोजनमत्वाजिह कौटिल्य वक्रभाव भावी वक्रभाोभावी तथा न नेशु जिहाँ यथा चृहस्था क्रीडा आदि अनृत अवजी अवर्जनीयम तथा न नेशु तत्था माया नाम इव न विद्यते गृहस्थाईव नेशु विदे महिरनेथात्म प्रकाश प्रकाशनथ करोति सा माया मिथ्याचार रूपा मेत्य मधे दोषा ब्रह्मचारी निमित्ता एष्वाकु ब्रह्मचारीुषु निम्त्ता विद्य तुरूपेण तिजो ब्रह्मलोक ज्ञानयुक्तर्मता पूर्वोकस्तु ब्रह्म केवल कवलकर्मी चंद्रलक्षण इति जिस प्रकार अनेको विरद व्यवहार रूप प्रयोजन वाला होने से गृहस्थ में जिह कुटिलता यानी वक्रता होना निश्चित है उस प्रकार जिन में जिम्ह नहीं है गृहस्थों में जिस प्रकार क्रीड़ादि निमित्त से होने वाला अनृत अनिवार्य है वैसा जिन में अनृत नहीं है तथा जिन में गृहस्थों के समान माया का भी अभाव है अपने आप को बाहर से अन्य प्रकार प्रकट करते हुए जो अन्यथा कार्य करना ही है वही मिथ्याचार रूपा माया है इस प्रकार जिन एकांतनिष्ठ ब्रह्मचारी वाहनप्रस्थ और भिक्षुओं में कोई निमित्त न रहने के कारण माया आदि दोष नहीं है उन्हें उनके साधनों की अनुरूपता से ही यह विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है इस प्रकार यह ज्ञान उपासना सहित कर्मानुष्ठान करने वालों की गति कही पूर्वोक्त चंद्रमा रूप ब्रह्मलोक तो केवल कर्मठों के लिए ही कहा है ये श्रीमद्प्रम्हंस परिभ्रजकाचार्य श्रीमद्गोविंद भगवत्पूज्य पाद शिष्य श्रीमद्शंकर भगवत कृत प्रश्नोपनिषदभाष्य प्रथम प्रथम प्रश्न